अत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि जो आत्मा का स्वरूपभूत चैतन्य है वह श्रोत्रादि इंद्रियों से जन्य जो शब्दाद्याकार वृत्तियां हैं उनका साक्षी बन जाता है उसकी दृश्या हैं। यह स्रोत्रादि इंद्रिय जन्य शब्दादि विषय विशे विषयी दृष्टिया और साक्षी है उनका दृष्टा रूप दृष्टा की दृष्टि नित्य है उसका वो स्वरूप ही है सूर्य जैसे अपने प्रकाश से ही सब को प्रकाशित करता है न कि अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अतिरिक्त किसी अन्य प्रकाश से ऐसे ही चेतन आत्मा भी अपने स्वरूपभूत चैतन्य से ही अपने दृश्य को प्रकाशित करता है और आत्मा के यानी साक्षी के प्रकाश से हैं अंतकरण तथा अंतकरण के धर्म और ये जो स्रोत्रादि इंद्रियां हैं, उनके प्रकाश से हैं उनके अपने अपने बाह्य शब्दादि विषय तो श्रोत्रादि से जब बाह्य शब्दादि विषयों का प्रकाश होगा तो वह अनित्य होगा वृत्तिरूप होगा वह श्रोत्रादि इंद्रियों से अतिरिक्त है श्रोत्रादि इंद्रियों से मन में उत्पन्न हुई शब्दाद्याकार वृत्ति वही श्रोत्रादि इंद्रियां नहीं है ंद्रिय से अतिरिक्त है इंद्रिय के विषय से उत्पन्न हुई वृत्ति अंतकरण का धर्म है इंद्रिया से अतिरिक्त है तो इस प्रकार ये श्रोत्रादि इंद्रियों को तो अपने अपने शब्दादि विषयों का प्रकाशक बनने के लिए अपने स्वरूप भूत प्रकाश से अपने स्वरूप से अतिरिक्त प्रकाश जो वृत्तियात्मक ज्ञान है उसकी आवश्यकता होती है वृत्तियात्मक ज्ञान सापेक्ष स्रोता दृष्टा घ्राता स्प्रष्टा रसयिता ये बन जाती हैं स्रोत्रादि इंद्रिया तो दो श्रोता हैं श्रोत्रादि भी दो हैं और उनको दृष्टि भी दो है, है। श्रोत्रादि की दृष्टि श्रोत्रादि इंद्रियों की दृष्टि तो उनके स्वरूप से अतिरिक्त है और एक नित्य जो दृष्टा है श्रोता है साक्षी उसकी दृष्टि अतिरिक्त है अतिरिक्त नहीं है अपने स्वरूप से वो नित्य हैं। और हैं हैं। है और अनित्य है स्रोत्रादि की दृष्टि स्रोत्रादि की श्रोत्यादि या नित्य है ऐसा वेदांती स्वीकार करते हैं इसे ध्यान में रख करके ये जो शंका की गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा कि पूर्व में आपने ही पाक्षिकत्वेना न ये नैषम्य नामक दोष पूर्व के मत में दिखाते हुए पूर्व के मत का निराकरण कर दिया है का मतलब कादाचित क्रुत्यादि का मानी है और यहां आकर के कहते हो कि न श्रोता क्या नाम ये जो है आत्मा की ये दृष्टि श्रुति मती इत्यादि अनित्य नहीं है अपितु नित्य है और उसमें अश्रोत्रादि भी नित्य हैं। श्रोता भी आत्मा है मनता भी है श्रोता और अश्रोता दोनों हैं। तो ये इसमें फिर अनित्यत्व की आपत्ति आती है ना पाक्षिक श्रोता मानोगे पाक्षिक अस्रोता मानोगे तो पाक्षिक का अर्थ तो कभी वो श्रोता है तो कभी अश्रोता है का मतलब अनित्य उसमें श्रुति भी है और अनित्य श्रोतृत्व भी है ऐसा आपने ही पहले कहा है ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इसका निराकरण करते हुए भाषिक भगवान ने कहा न नित्यम एवं श्रोत्रित्वादि अभ्युपगमात तो न या हमारे मत में वैषम्य नामक दोष नहीं है क्यों कि हमने आत्मा में श्रोत्रित्व और आदि शब्द से श्रुति भी लेना श्रोतृत्व और अस्रोत्रित्व दोनों को लीजिए ओ अभ्युपगमात लेकिन कैसा स्वीकार किया है नित्य ही स्वीकार किया है और नित्य वो श्रोतृत्व और श्रुत्यादि है इसका ज्ञापक प्रमाण भी हमारे पास है बृहदारण्यक श्रुति नहीं स्रोतु श्रोतेर विपरिलोपो विद्यते यह श्रुति बता रही है कि श्रोता की या यह स्रोतु ये जो श्रेष्ठ पद है प्रातिपदिक पद, प्राति है श्रोतरी इस श्रोता शब्द से लेना साक्षी रूप श्रोता और उस साक्षी रूप श्रोता की जो श्रुति है इन्हें स्वरूपूत अ दृष्टि है उसी को श्रुति कहा जा रहा है श्रोत इंद्रिय से उत्पन्न हुई शब्द विषयनी जो अंतक करण में वृत्ति और उस वृत्ति का प्रकाशक जब साक्षी बनता है तो उसे श्रोता कहते हैं और उसके प्रकाश को कहा जाता है श्रुति तो वहां श्रोतृत्व और श्रुति ये दोनों साक्षी के स्वरूप हैं, दोनों का भी विनाश नहीं होता है का मतलब कादाचित नहीं है वे अनित्य नहीं है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब एवं तरही नित्यम एवं श्रोतृत्व अभ्युपगमे इसका उत्तरण है टीका में कि श्रुतिमीना युगपतसा कदाचिअप क्यिदी ज्ञान ज्ञानस्य अभावो न स्यात् हम्म ये हो गया सो तक अच्छा ये हाँ एवं तरही नित्यम एवं श्रोतृत्व से लेकर के तच्च अनिष्टम यहाँ तक का ग्रंथ है शंका ग्रंथ और इस शंका ग्रंथ के समाप्ति का द्योतक है इति शब्द तच्च अनिष्टम के बाद में जो इति शब्द हैं और इसमें बताया बताए गए दो दोष दो दोषों की शंका की गई है पूर्व पक्षी के द्वारा वेदांत मत में एक तो प्रत्यक्ष विरोध युगपत ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर युगपत ज्ञान उत्पत्ति यह प्रत्यक्ष विरुद्धा है एक दोष क्योंकि एक नित्य ज्ञान मानेंगे श्रोतृत्वादी तो मानना पड़ेगा कि सभी ज्ञान सभी समय रहते हैं तो ज्ञान का जो योग पद्य है ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है वो स्वीकार करना पड़ेगा श्रोत श्रुति मति, विज्ञाति शब्दित ज्ञानों को नित्य मान लेने पर एक हेतु हुआ और एक दोष हुआ और दूसरा दोष बताया गया था भाषा में कि आज्ञाभाव आत्मन कल्पित और अज्ञान का अभाव कल्पित मानने की आपत्ति आएगी इस प्रकार ये दो दोष आएंगे इन दो दोषों को टालने के लिए और ये दोनों दोष इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए कहते तच्च अनिष्टम ये जो शंका है इसका समाधान आ रहा है टीका में टीकाकार कहते हैं कि यानी परिहर पूर्व पक्ष के द्वारा दो दोष वेदांति के मत में आशंका आशंकित हैं उसका परिहार कर रहे हैं उन दो दोषों का दो दोष विषयनी शंका का परिहार करते हैं कि न उभय दोषोपपत्ति न उभय दोषोपपत्ति इससे ये, ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि आत्मा के ये वेदांत मत में उभय दोष की आपत्ति नहीं है यानी ज्ञान में योग पद्य ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है ये मानने की भी आपत्ति नहीं है यानी प्रत्यक्ष विरोध भी नहीं है और दूसरा ज्ञाना भाव को कल्पित मानने की आपत्ति भी नहीं आती है ये दोनों दोष वेदांत मत में नहीं हैं, जिन अनिष्ट दो दोषों को बताया जा रहा था ये न उभय दोषोपत्ति उपपत्ति शब्द का अर्थ है संभव तो और उभय दोषोपत्ति का अर्थ हो जाएगा दोनों दोषों का होना न यानी संभव नहीं है ये टीकाकर इसका अर्थ करते हैं नोभय उपपत्ति का कि युगपत ज्ञानोत्पत्ति ही अज्ञाना भावच्च इस बताए दो थे इन दोनों दोषों की इति उभय दोषस्य उपपत्ति यानी संभव नास्ती इत न उपपत्ति के साथ है रूपपत्ति का अर्थ है संभव तो दोनों दोषों का संभव वेदांत मत में नहीं है अब आत्मन श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते ये है उभय दोष क्यों संभव नहीं है इसे बताने वाला हेतु इसे हेतु वाक्य कहा जाएगा नो नोभय दोषोपपत्ति ये प्रतिज्ञा वाक्य था और आत्मन श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते इत्यादि ये वाक्य हैं हेतु वाक्य इस हेतु वाक्य की अवतरण टीका है टीका को देखिए श्रोतृत्वादेर नित्यत्वे कथम उभय दोषा भाव इति आशंक आप श्रोतृत्व और श्रुत्यादि को नित्य मानते हो तो नित्य मान लेने पर वेदांती से पूर्व पक्षी कह रहे हैं उभय दोष का अभाव कैसे आपके मत में सिद्ध होगा उभय दोष अभाव की सिद्धि कैसे होगी ये पूर्व पक्ष की वेदांती के प्रति रहेगी आशंका का मतलब इसका हेतु बताना पड़ेगा कथ में के न हेतु ना तो किस हेतु से उभय दोषाभाव की सिद्धि होगी श्रोतृत्वादि को नित्य मान लेने पर ये जो शंका है इस शंका का समाधान आत्मन इत्यादि से जिस अभिप्राय से वेदांती कर रहे हैं वह अभिप्राय बताया जा रहा है कि आत्म स्वरूप भूत साक्षी रूप श्रुत्यादेर नित्यत्वेपि व्रत्ती रूप व्रत्ती रूप कादा उक्त इति इति परिहरण नित्य तो काचिकश्रुत्यादिभ्युपग्तोषाभावर निश्रोतृत्वादि इत्यादि श्रुत्यावाक्य से की वेदांत मत में दोषाभाव कैसे होगा इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं इसलिए कहते हैं कि आत्मा स्वरूपूत साक्षी रूप श्रुत्या नित्यत्वेपि आत्मा का स्वरूपभूत जो साक्षी है साक्षी आत्मा, आत्मा ही है और उस साक्षी रूप आत्मा की स्वरूप भूत जो आदि है श्रुति और आदि शब्द से मति विज्ञाति दृष्टि इत्यादि को लेना यानी तत्द इंद्रिय जन्य तत्त विषयक शब्दादि विषय विषयक ज्ञान ये एक तो और उस उस ज्ञान का दृष्टा वो हो जाएगा साक्षी अंतकरण वृत्तियों का दृष्टा अनित्य दृष्टि का दृष्टा वो है साक्षी और उस साक्षी की स्वरूपभूत श्रुति है जब वो श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान का द्रष्टा बनेगा तो श्रोता इस नाम से कहा जाएगा और उसके ज्ञान को यानी स्वरूप को ही कहा जाएगा श्रुति शब्द से चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान का भी दृष्टा बनेगा तो उसके उस चैतन्य स्वरूप को उस समय कहा जाएगा दृष्टि शब्द से अरवे सबके सब, सब नित्य हैं इसलिए इस अभिप्राय से कहते हैं क्योंकि सब है ही नहीं साक्षी का स्वरूप ही उसके प्रकाश्य जो वृत्तियां हैं वे भिन्न भिन्न होने से अलग अलग नामों से कहे जा रहे हैं इसलिए प्रकाशक जो साक्षी का स्वरूप है उसे भी उन नामों से कहा जा रहा है दृष्टि श्रुति मति इत्यादि से तो ये कहते हैं कि आत्मस्वरूप भूत साक्षी रूप श्रुत्यादेर नित्यत्वेपि आत्मा की स्वरूप भूता जो श्रुति मति विज्ञाति दृष्टि ग्राति इत्यादि हैं ये सब नित्य हैं तो क्योंकि साक्षी का स्वरूप है तो खाली साक्षी के स्वरूप भूत श्रुत्यादि को ही हम स्वीकार नहीं करते हैं इसके साथ साथ व्यावहारिक सत्य के रूप में वृत्ति वृत्तिरूप कादाचित्त श्रुत्यादि को भी स्वीकार करते हैं तो ये कहते हैं वृत्ति रूप कादाचित क्रुत्यादि रपी अभ्युपगमात ये कौन कह रहे हैं वेदांती कि वृत्ति वृत्तिरूप कादाचित्त श्रुति हुई स्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न हुई शब्द विषयनी अंतकरण वृत्ति यह रूप शब्द से लेना रूप कादाचित क्रुति का से तो वृत्मक यानी अंतकरण की वृत्मक कादाचित क्रुति का है श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान वो वृत्तियात्मक है और उस ज्ञान को भी अभ्युपगमातने स्वीकार करने के कारण हम वेदांतियों के द्वारा उक्त दोषाभाव तो उक्त जो उभय दोष है उन उभय दोषों का अभाव सिद्ध होगा इसे सिद्धांति कह रहे हैं इति परिहरण इस प्रकार ये दो प्रकार के ज्ञानों को स्वीकार करके परिहार करते हैं तो नित्य श्रोतृत्वादि कम दर्शयती तो पहले नित्य श्रोतृत्वादि को बताया जा रहा है फिर अनित्य श्रोतृत्वादि को भी बताया जाएगा तो आत्मन मूल भाष्य में है आत्मन श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते आत्मन श्रुत्यादि श्रोत्रित्वादि धर्मवत्त्व श्रुते यानी आत्मा के श्रुत्यादि तथा श्रोत्रित्वादि धर्म को बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से आत्मा में ये धर्मवत्त्व बताने वाली श्रुति विद्यमान है दृष्टि भी आत्मा में बता रही है श्रुत श्रुत्यादि शब्द से वो श्रुति दृष्टि मति ये सब लेना और श्रोतृत्वादि शब्द से श्रोतृत्व मंत्रित्व विज्ञातित्व ये सब लेना इन दोनों को बताने वाली श्रुतियां विद्यमान है इसलिए क्या होगा कि श्रुति जो आत्मा में बताती है श्रुति तो स्वरूभूत श्रुति बताती है नहीं परिलोपो विद्य थे यह श्रुति इस शब्द से आत्मा में श्रोतृत्व को भी बता रही है और श्रुते विपरिलोपो नहीं विद्य इससे नित्य श्रुति को भी बता रही है तो नित्य श्रोतृत्व और नित्य श्रुति ये दोनों नहीं श्रुते श्रुतेर परिलोप विद्य इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं जिस कारण से उस कारण से यह माना जाएगा कि आत्मा में नित्य श्रुति श्रुत्यादि है और नित्य श्रोतृत्वादी है तो नित्य होने के कारण ये जो है आपका युगपद ज्ञानोत्पत्ति जो कह रहे हैं ना वो युगपद ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग नहीं आएगा क्योंकि नित्य ही ज्ञान है वो और अनित्य ज्ञान वो तो एक समय एक ही होता है जिस समय श्रुति रहेगी तो मति नहीं रहेगी तो मति रहेगी तो श्रुति तथा विज्ञाति नहीं रहेगी ये सब पहले बताया था वैसा ही है अब ये जो आत्मन श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते है ये भाष्यवाक्य है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इति इस प्रतीक के बाद में आत्मनः आत्मस्वूपूतु श्रोत्रजन्यवृत्तिप्वशा योतृत्वादी तत्व श्रोता मंता इदीना श्रुते तो आत्मनः आत्मन यत् युत्यादि आत्मा के स्वरूपभूत जो श्रुत्यादि है धर्म स्वरूपभूत धर्म है वो वो आत्मा के स्वरूपभूत श्रुत्यादि कौन है जो श्रोत्रादि इंद्रियों से उत्पन्न भी वृत्ति का अवभाषक चैतन्य है साक्षी है वो है आत्मा के स्वरूप शुरु भूत श्रुत्यादि धर्म और स्रोत्र इसीलिए उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं स्रोत्र जन्य वृत्ति साक्षी रूपम स्रोत्र इंद्रिय से जन्य जो वृत्तियात्मक ज्ञान और उस वृत्तियात्मक ज्ञान का साक्षी वो है चेतन आत्मा और तद्रूपम साक्षी का स्वरूप ही है श्रुत्यादि वे हैं आत्मा के नित्य श्रुत्यादि और तदवशात तो यानी उस साक्षी के स्वरूपभूत श्रुत्यादि के कारण क्या होगा श्रोत्रित्वादि धर्मवत्व धर्म आ, आ, आ, यह तो श्रोतृत्वादी जो श्रोतृत्वादी है तद धर्मवत्व तो ये जो श्रोतृत्वादी धर्मवत्व तत् धर्मवत्व शब्द से लेना इसमें शब्द से श्रोतृत्वादी को तो नित्य श्रुति को लेकर के जो नित्य श्रोतृत्वादी हैं उन नित्य श्रोतृत्वादी धर्मवत्व को श्रोता मंता इत्यादि श्रुतियों के द्वारा बताया जा रहा है इत्यादि श्रुति से श्रवण हो रहा है आत्मा के नित्य श्रोतृत्वादि धर्मों का भी ये आत्मन श्रुत श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते का अर्थ है अब मूर्ता इसका उत्तरण है टीका में कि इति इति तद्दर्शयति तो तरही कथम। तो अनित्य का अर्थ है ये नित्य श्रुत्यादि को स्वीकार कर लेने पर श्रुति के आधार पर नई श्रोतु श्रोतु श्रुते भी परिलोप विद्यते ये श्रुति नित्य नित्य श्रुत्यादि को बता रही है और आत्मा के नित्य श्रुत्यादि को स्वीकार कर लेने पर अनित्य श्रुत्यादि कम आत्मन कथम आत्मन पद का इधर भी अन्वय करना कि आत्मा में अनित्य श्रुत्यादि कैसे सिद्ध होंगे इति इसकी आशंका करके तद दर्शयती तो दिखाते हैं मिथ्या आत्मा में यह अनित्य श्रुत्यादि है मिथ्या आत्मा किसको कहते हैं कार्यक्रम संगात को तीन आत्मा है न मुख्या आत्मा वो मुख्या आत्मा कौन है साक्षी मिथ्या आत्मा है आत्मा की उपाधि जिसमें अविद्या अवस्था में अहम बुद्धि हो जाती है अहंकारास्पद जो बनता है आमाशद बनता है अविद्या अवस्था में जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उसे कहा गया मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा कहा जाता है अपने उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से भेदे निश्चित जो पदार्थ है लेकिन उसके प्रति अभिस्वंग विशेष होने पर आत्मवत व्यवहार होता है उसे भी आत्मा कहना शुरू कर देता है ये मेरी आत्मा ही है ये गौण आत्मा है इसे गौण आत्मा कहा जाता है इसे पुत्रा के प्रति अधिक स्नेहादि होने से पुत्रा को कहता है कि ये तो मेरा स्वरूप ही है वे यदि सुखी है तो अपने को सुखी देखता है वे, वे यदि दुखी है तो अपने को दुखी मान लेता है तो वो गौन आत्मा है पुत्र इस प्रकार ये तीन आत्मा है उनमें से मिथ्या आत्मा में बताया जा रहा है अनित्य श्रुत्यादि को तो मिथ्या आत्मा में पूरा कार्यकरण संगात आता है लेकिन उसके अंदर जो एक अंतकरण मुख्य है और उस अंतकरण रूपी मिथ्या आत्मा के अनित्य श्रुत्यादि धर्म है और उस अंतकरण को ही अविद्यावस्था में अज्ञानी जीव उसके साथ तादात में करके मैं मान लेता है और अंतकरण के अनित्य श्रुत्यादि जो अंतकरण की वृत्ति रूप है वो अपने धर्म मान लेता है यह ये यहां पर कहा जा रहा है कि ुत्यादि तर् कथम आशंक्य तर्शयती उसे बताते हैं च मूर्ता चक्षुरादीना दृष्टियादी अत्यमे संयोग वियोग विगधधर्मी ये चक्षुरादि नाम के विशेषण है अनित्यामूर्ता नाम, नाम और संयोग वियोग धर्मी नाम ये श्रेष्ठियंत तीनों पद चक्षादि के विशेषण है चक्षुरादि कैसे हैं अनित्य हैं अनित्य आत्मा है यानी मिथ्यात्मा है क्यों मिथ्यात्मा है अनित्य आत्मा है चक्षुरादि तो चक्षुरादि में अनित्यत्व निश्चायक हेतु गर्भ विशेषण है मूर्ता नाम मूर्त शब्द का अर्थ है सावयव इसलिए मूर्ता नाम का अर्थ निकलेगा सावयवा नाम चक्षरादि नाम जो भी सावयव है वह अनित्य है तो सावयव है प्रकृति तथा तो प्राकृत पर... जगत इसलिए प्राकृत जगत तो अनित्य ही है प्रकृति भी अनित्य है उसमें प्रकृति का त्रिगुणात्मक है ना वो इसलिए ही अवयव माने जाएंगे प्रकृति के और वो सावय होने के कारण मूर्त कहलाएगी और मूर्त होने से यानी सावयव होने से विनाशी होगी तो अनित्य हो गई तो यह चक्ष भी सवयव होने के कारण अनित्य है कौन चक्षरादि इंद्रिया उनके गोलक तो स्थूल शरीर अंत होने से सवयव है ही है लेकिन तो इंद्रिया भी सवयव हैं। वेदांत मत में भी और कानाद आदि मत में भी कणाद के मत में इंद्रियों का क्या स्वरूप है इंद्रिय किस रूप है हा लेकिन वो जो पृथ्वी आदि रूप हैं वो नित्य हैं कि अनित्य हैं कार्य रूप है तो कार्य रूप पृथ्वी आदि कौन है दिनु का आदि नित्य पृथ्वी आदि है परमाणु तो ये परमाणु रूप तो नहीं है अनित्य नहीं है अनित्य है और अनित्य कौन होता है जो मूर्त होता है मूर्तत्व तो अनित्यत्व तो का निश्चायक है तो मानना पड़ेगा चक्षुरादि इंद्रिया कणाद मतानुसार भी मूर्त यानी सवयव है दो परमाणु मिलकर के एक द्वेनुक बनता है द्वेनुक रूप है इंद्रिया तो उनके अवयव वो दो परमाणु हो गए ना जिन दो परमाणुओं से इंद्रिया बनी है ये तार्किक मतानुसार इंद्रियों का स्वरूप है द्वेनुक उसके दो परमाणु बन जाएंगे अवयव इसलिए मूर्त है सवयव है सवयव होने से अनित्य है कनात मत के अनुसार और मत के अनुसार इंद्रिया अपचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से बनी है ना तो सत्वगुण से बनी है तो सत्वगुण का परिणाम माना जाएगा उनको तत्त भूतों के स्रोत्रादि इंद्रिया है आकाशादि भूतों के सत्वगुण का परिणाम और कर्म इंद्रिया है उन्हीं भूतों के रजोगुण का परिणाम तो जब परिणामी उपादान कारण जो आकाशादि हैं, ये सावयव है तो उसका कार्य परिणाम भी सावयव हो जाएगा तो इस प्रकार इंद्रिया भी सावयव है वेदांत मत में भी भौतिक होने से भूत स्वयं सावयव होने से उनका कार्य भौतिक भी सावयव होगा तो इंद्रिया सावयव है और सावयव होने से चक्षरादि इंद्रिया मूर्त कहलाएगी मूर्त यानी सवयव और जो सावय होगा वो अनित्य होता है तो चक्षुरादि इंद्रियों को इंद्रियों में मूर्तत्व होने से यानी सावयत्व तो होने से अनित्यत्व है ये अर्थ निकलेगा ना तो चक्षुरादि नाम अनित्यत्वम मूर्तत्वात और चक्षुरादि कैसे हैं तो संयोग वियोग धर्मी हैं चक्षुरादि सावय होने से मूर्त होने से उनका अपने विषयों के साथ संयोग भी होगा और वियोग भी होगा तो चक्षु इंद्रिय के विषय जो रूपादि हैं, वे उनके साथ चक्षुरादि का संयोग भी हो जाता है घटादि के साथ संयोग होगा कि नहीं होगा और वो संयोग हमेशा नहीं होता है संयोगा विप्रयोग कहा जाता है उनका वियोग भी, भी होता है यानी संयोग का विभाजन भी, भी होता है तो जब संयोग होगा तो चक्षरादि इंद्रियों से घटाध्या दृष्टियादि की उत्पत्ति होगी वे घटाद्याकार जो दृष्टिया है दृष्टियादि है उनको कहा जाएगा अनित्य दृष्टियादि तो ये कहा गया कि चक्षरादि नाम दृष्टियादि अन्यम एवं तो चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई जो दृष्टियादि हैं, वे अनित्य ही हैं। अंतकरण का परिणाम रूपा दृष्टियादि अनित्य ही है क्यों अनित्य है तो कहते हैं संयोग वियोग धर्मी नाम तो चक्षुरादि का अपने विषयों के साथ संयोग भी होता है तो वियोग भी होता है संयोग होता है तो दृष्टि आदि उत्पन्न होंगे और वियोग होगा तो दृष्टि आदि नष्ट होंगे इंद्रिय तथा विषयों के वियोग से वृत्ति नष्ट हो जाती है और संयोग से उत्पन्न होती है इसलिए अनित्य है कौन दृष्टि आदि दृष्टिया कहा जाएगा अंतकरण की, की वृत्ति को ही श्रोत्र चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न हुई अंतकरण की वृत्ति दृष्टि कहलाएगी स्रोत इंद्रिय से उत्पन्न हुई अंतकरण की वृत्ति श्रुति कहलाएगी घान इंद्रिय से उत्पन्न हुई अंतकरण की वृत्ति घाती कहलाएगी आ घराती कहो या घराती कहो तो इस प्रकार ये जो वृत्तियां है वृत्तिरूप ज्ञान है दृष्टियादि वह अनित्य है ये यहां पर कहा गया वृत्तिरूप ज्ञान के अनित्य होने में हेतु बताया गया कि ये संयोग वियोग धर्मी नाम आगे हैं दृष्ट आदि के अनित्यत्व को बताने वाला दृष्टांत तो यथा अग्नेरज्वलनम त्रीणादि संयोगज्वात तो यथा अग्निर्ज्वलनम अन्यम पूर्व वाक्य से अन्यम एवं इस पद को ले आना ज्वलन पद के पास में तो यथा अग्नेर्ज्वलनम अन्यम एवं तो अग्नि का ज्वलन ज्वालाएं अग्नि की ज्वालाएं कैसे हैं अनित्य ही हैं क्यों तो त्रीणादि संयोग जत्वात तो, तो त्रीणादि से उत्पन्न हुआ जो संयोग तो त्रीणादि के त्रिनादी के संयोग से उत्पन्न होती हैं अग्नि की ज्वाला इसलिए ज्वाला को अनित्य माना गया संयोजत्व होने से उनमें ज्वाला में संयोजत्व होने से ऐसे विषय इंद्रिय संयोजत्व दृष्टियादि में होने के कारण दृष्ट्यादि को कहा जाएगा अनित्य ही इसे कहते हैं तद्वत इसे टीका है थोड़ी टीका को देखिए अनित्याम इसका उतरन तो हम लोग पड़े थे मूर्ता नाम का उतरण है टीका में कि तेषा अनित्यत्वम आह मूर्ता तो चक, चक्षुरादियों में अनित्यत्व का निश्चायक हेतुगर्भ विशेषण है मूर्ता नाम यानी चक्षुरादि में मूर्तत्व होने से अनित्यत्व है ये अर्थ निकलेगा और दृष्टियादि के अनित्यत्व में हेतु बताया गया एक तो इंद्रिया अनित्य हैं, इसमें हेतु है इंद्रियों के अनित्यत्व तो में मूर्ता नाम दो को अनित्य बताया न यहाँ पर जो दृष्टियादि के उत्पादक इंद्रिया हैं, वे भी अनित्य हैं, तो दृष्टि आदि स्वयं भी अनित्य है तो दृष्टि अनित्यम एवं तो दृष्टियादि में अनित्यत्व का हेतु कौन है तो संयोग वियोग, धर्मी नाम से बताया गया संयोग, संयोग आ, और वियोग। इसलिए यह कहते हैं कि दृष्टियादे अनित्यत्वे हेतु मह संयोग यानी संयोगजन्यवाद दृष्टियादे अनित्व इत्यथ तो भी इंद्रिया तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है और अग्नेर ज्वलनम इसमें ज्वलनम के बाद में अनित्यम पद का अनुवर्तन लाना है ये कहते हैं टीकाकार कि ज्वलनम इति अनंतरम अनित्यम इति अनुसंग तो कहां से अनुसंग करना है तो पूर्ववाक्य में न अनित्यम एव। यहां का अनित्य पद यहां पर भी ले आई है ज्वलन के पास में अब ननु इत्यादि अवतरण आउत्र, टीका है मूल भाष्य में जो नतु नित्यस्य अमूर्तस्य इत्यादि वाक्य आ रहा है इसकी इस अवतरण टीका को देखिए कि ननु यदि अत्यम दृष्टिया अभ्युपगम्येत तदेव आत्मनों धर्मोस्तु किम नित्य इत्यत आह नन। नतु ऐसा होना चाहिए नन्वीति ऐसा छपा है नीति न को त करना पड़ेगा जो आधा न है न बीच में उसको त तो करना होगा आधा न क्योंकि मूल भाष्य में नतु तु है तो शंका करने वाले कहते हैं कि यदि आपको अनित्य दृष्टि आदि स्वीकार करने ही पड़ रहे हैं तो अनित्य दृष्टि आदि को स्वीकार करना ही है तो उन अनित्य दृष्टि आदि को ही आत्मा का धर्म मान लो ये कौन कानात कहेंगे क्योंकि अनित्य ज्ञानवान ही आत्मा है ना उनके यहां आत्मा में अनित्य ज्ञान समु संबंध से उत्पन्न होता है ज्ञानी आत्मा का धर्म है ना और वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वृत्ति ही तो इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि आप वेदांतियों को भी दृष्टियादि को स्वीकार करना ही पड़ रहा है अनित्य तो तदेव आत्मनोपी धर्मो अस्तु उन अनित्य दृष्टियादि को ही आत्मधर्म मान लो अंतकरण में जो अनित्य वृत्ति उत्पन्न हुई है उसी को आत्मा का धर्म मान लो किम नित्य दृष्ट दिना तो नित्य दृष्टियादि का अंगीकार करने की क्या आवश्यकता है ये किम नित्य दृष्टिया दिना इसे कहा गया इत्यतो आह इसलिए क्या कहा जाता है कि न तु भाष्य में कहते हैं भाष्कर भगवान कि नतु नित्यस्य अमूर्तस्य संयोग विभाग असंयोग तो विभाग धर्मिण संयोग अनित्य दृष्टिया न तू का अन्वय संभवती के साथ करना न संभवती न तू संभवती और तू इस निपात को अवधारणा अर्थ में मानोगे तो नहीं व संभवती ऐसा नहीं हो जाएगा ना तो नित्यस्य अमूर्त आत्म, आत्मनह पद का अध्यार कर लेना या पूर्व वाक्य से ले आना प्रथम पंक्ति में आत्मन ये शेष्यंत पद है ना उसको यहां पर ले है और आत्मनह के ये तीनों सेष्ट विशेषण तो बनेंगे नित्यस्य अमूर्त्य संयोग विभाग धर्मित्म ऐसी जो आत्मा है इस आत्मा में क्या होगा संयोगज दृष्टियादी आनित्य धर्मवत्व नो आत्मन आनी धर्मवत्व न, न आत्मा में अनित्य धर्मोवत्ता संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है आत्मन पद को यहां पर ले आना आत्मन अनित्य धर्मवत्तम न संभवती ऐसा वाक्य बनेगा क्यों संभव नहीं होगा तो कहते इसलिए कि आत्मा नित्य है और संयो असंयोग विभाग धर्मी है और ये अनित्य दृष्टि आदि किसमें रहते हैं जो संयोग वियोग धर्मी है संयोग वियोग धर्मी है चक्ष आदि इंद्रिया तो उनमें तो उनकी तो अनित्य दृष्टि आदि हो सकती है लेकिन आत्मा संयोग विभाग धर्मी न होने से और संयोग विभाग धर्मी है ना तो असंयोग विभाग धर्मी होने से का मतलब संयोग विभाग धर्मी न होने से आत्मा में संयोग भी नहीं होता है संयोग निरवय होने के कारण नहीं होगा और विभाग भी नहीं होता है वो भी क्यों निरवय होने से अमूर्त होने से इसीलिए ये कहा कि और आत्मा नित्य भी है क्यों तो अमूर्त होने से तो अमूर्त आत्मा होने से नित्य है और अमूर्त होने से ही अमूर्त यानी निरवय होने से ही संयोग रहित भी है और विभाग रहित भी है आत्म, कौन आत्मा ऐसे आत्मा में संयोगज जो दृष्टिया तमवत्व तो संभव नहीं होगा अपितु आत्मा में आत्मा की दृष्टि रहेगी नित्य ही इसे बताया जा रहा है इस श्रुति के द्वारा इससे पहले टीका में एक वाक्य है टीकाकार अर्थ कर रहे हैं नतु इत्यादि का नित्य अमूर्तत्व आत्मा नित्य होने के कारण अमूर्त है यानी निरवय है और अमूर्तत्वात संयोग विभाग संयोगादि धर्मरहित्व तो अम नित्यत्व हेतु है अमूर्तत्व में अमूर्तत्व हेतु है संयोगादि धर्मराहित्य में और ततः संयोगज दृष्टियादि असंभव तो ये संयोगादि रहित आत्मा होने से ततः का अर्थ निकलेगा संयोगज जो दृष्टियादि है आत्मा में संभव नहीं होंगे उन दृष्टिया का असंभव है आत्मा में इतः आत्मनो नित्य दृष्टिया तो आत्मा में अनित्य दृष्टिया होने से आत्मा के दृष्टियादि को नित्य स्वीकार करना जरूरी है ये नतु नित्यस्य अमूर्तस्य अमूर्त असंक विभाग धर्मि संयोगज दृष्टियादि अन्य धर्मवत्व संभवती वाक्य का निकलेगा इसी वाक्य का अर्थ टीकाकार ने बताया है और इसमें एक तथाच इत्यादि से श्रुति प्रमाण बताया जा रहा है कि श्रुति तोपी भी टीका में तथाच का अवतरण है श्रुति तो भी नित्य दृष्टियादि सिद्धि इत तो युक्ति के साथ साथ श्रुति प्रमाण से भी आत्मा के नित्य दृष्टियादि की सिद्धि होती है इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ने लिखा कि तथा श्रुति यानी आत्मा के दृष्टियादि को नित्य बताने वाली वाला यह श्रुति वचन भी है नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते इत्याद्या इत्याद्या श्रुति श्रुति का विशेषण है ये तो नहीं द्रष्टुर दृष्टि यानी द्रष्टा जो मुख्य द्रष्टा है आत्मा साक्षी और उसकी दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता है का मतलब विनाश नहीं होता है का मतलब नित्य दृष्टि है आत्मा की विनाशी दृष्टि नहीं है एवं तरही द्वे दृष्टि इत्यादि वाक्य हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विजयादशमी के दिन